थ द्वितीय अध्याय में संजय बोले उस प्रकार करना से व्याप्त और आंसों से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा श्री भगवान जी कहने लगे हे अर्जुन तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचारित है ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है इसलिए हे अर्जुन न पंचायत को मत प्राप्त हो तुझमें तुझे उचित नहीं जान पड़ती हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन बोले हे मधुसूदन मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से विषम पिता में और द्रोणाचार्य के विधर रणूंगा क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय है इसलिए इन महान भाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अनभिकाना कल्याणकारक का समझता हूं क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरू भोगों को ही तो मैं भोगूंगा ये हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं इसलिए कायरता रूप दोष ऐसी उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण का कारक हो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य सम्पन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके संजय बोले हे राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप होगी हे भरतवंशी धित्राष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले श्री भगवान जी कहने लगे हे hey, अर्जुन तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों कैसे वचनों को कहता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके लिए प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते क्योंकि हे hey, पुरुष्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष पुर इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्त का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है नाश रहित तो तुम उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस नाश रहित अपर में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शीर नाशवान कहेंगे हैं। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन तो युद्धकार जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तो जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा ही जाता है यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि ये अजन्मा है नित्य है सनातन है पुरातन है शीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता हे प्रथापुत्र अर्जुन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 इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है ये आत्मा अदाह है अक्ले और निसंदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है ये आत्मा अव्यक्त है ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कही जाती है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 इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगत हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही प्रगट हैं फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष भी इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है हे अर्जुन ये आत्मा सबके शिरो में सदा ही अवध्य है इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रि के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए सर के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रि लोग ही पाते हैं किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तो था सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब कीर्ति का ही कथन करेंगे और मानवीय पुरुष के लिए अब कीर्ति मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टि में तुम तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लगता को प्राप्त होगा वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे तेरे वैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे उनसे अधिक दुख और क्या होगा या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा इस कारण ही अर्जुन तू तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाय प्राजय लाभ हानि और सुख दुख इनको समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने से तुम तो पाप को नहीं प्राप्त होगा हे पार्थ ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और आप तो इसको कर्म योग के विषय में सुन जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भरी भांति त्याग देगा यानी कि श्रद्धा नष्ट कर डालेगा इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है हे अर्जुन इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम काम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदो वाली और अनंत होती हैं हे अर्जुन जो भोगों में तनमे हो रहे हैं जो कर्म हल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं जिनकी बुद्धि में स्वर्गीम प्राप्त वस्तु है और जो सर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार के जिस पुष्पित यानी दिखाओ शोभा वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एम भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना ना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है उस वाणी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चियात्मता की बुद्धि नहीं होती हे अर्जुन वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आशक्तिन हर शोक आदि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर योग क्षेम को ना चाहने वाला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 क्योंकि फल के हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन है समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उससे मुक्त हो जाता है इससे तुम समत्व रूप योग में लग जा यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मो से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पथ को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मो रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी उसमें समय तो तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोकर परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तो योग प्राप्त हो जाएगा अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा अर्जुन बोले हे केशव समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है मैं स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है कैसे चलता है तो श्री भगवान जी कहने लगे हे अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को बड़ी भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह स्थित प्रयग कहा जाता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्देग नहीं होता सुखों की प्राप्ति में जो श्रद्धा निष्प्रिय रहता है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ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 इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के ही केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती इस स्थित प्रयग पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है हे अर्जुन आसक्ति का नाश न ना होने के कारण ये प्रमथ भाव वाली इंद्रियां यथन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ब्ला हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघन पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है मूड भाव से समृद्धि में भ्रम हो जाता है समृद्धि में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है परन्तु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचलन करता हुआ अंत्यकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है अंत्यकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और इस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब बोर से हटकर एक परमात्मा में ही भली बांति स्थिर हो जाती है ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित तो मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्र इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए है महाबाह जिस पुरुष की इंद्रिया इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परम आनंद की प्राप्ति में स्थित प्रयोग योगी जागता है और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसके विचरित ना करते हुए भी समा जाते हैं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 हे अर्जुन ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से द्वितीय अध्याय समाप्त